आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिनको सुनने के बाद हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता मिलता है, है इंस्पिरेशन और अपने आप में कुछ अलग आ, उनकी यूनिकनेस है उनके कार्य करने की क्षमता और उनकी विचारधारा बहुत ही अलग होती है जो हम सबको प्रेरणा देता है तो ऐसे ही व्यक्ति से हम मिलते हैं और आपको मिलाते भी हैं। तो आज के इस विशेष शो को सजाने के लिए हमारे साथ सोम्या जी है सोम्या जी आपका नमस्कार नमस्कार रमेश जी ओम शांति ओम शांति बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत है आपका और मैं सबसे सबसे पहले पहले आपसे जानना आपके बारे में जी जी आ, सबसे पहले तो धन्यवाद आपने ये मौका दिया मुझे जी आ, मेरा जन्म बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है मुजफ्फरपुर को लीचियों के लिए काफी प्रख्यात माना जाता है आ, आ, मैं जन्म की तिथि तो नहीं बता सकती जी, जी, जी। <laughs> आ, तो मैं मेरा जन्म मुजफ्फ़रपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है मेरे आ, पिता यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और माताजी होममेकर रही हैं mm -hmm. बचपन से ही आ, मेरे साथ फैमिली में काफ़ी सारे मेम्बर्स थे जॉइंट फैमिली थी जिसमें दादा दादी पेरेंट्स के अलावा चाचा चाची ताऊ ताई और काफ़ी सारे कज़ंस थे तो फैमिली में माहौल काफ़ी अच्छा रहा है हँसते खेलते बचपन के दिन निकल गए और पढ़ाई के मामले में भी मैं शुरू से सिंसियर रही थी और पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा था मुझे तो कुल मिलाकर बचपन बहुत ही अच्छा बीता और काफ़ी अच्छी मेमरीज रही हैं बचपन की अच्छा बचपन में आपके दादा दादी के कुछ एक्सपीरियंस आपके पास हो तो ज़रूर सुनाइए जी मेरे दादाजी पापा मेरे सबसे छोटे थे भाई बहनों में तो जब से होश सँभाला तो दादाजी काफ़ी बूढ़े थे फिर भी वो अपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे वो अलग अलग सिटीज़ में उनके ट्रांसफ़र हुए हैं वो डाक विभाग में पोस्ट मास्टर रहे हैं तो वो अपने बारे में बताते थे कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया शुरू से लेके, जब वो काफ़ी यंग थे तो उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो उन्होंने पेपर बेचने से स्टार्ट किया सो और अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया मेरे सारे आ, अंकल और पापा को मिला के सब बच्चे क्वालीफाइड और अच्छे पोस्ट पे रहे हैं तो वो वो सब अपने स्ट्रगल के दिन बताते हैं जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी अच्छा अपने माता पिता के बारे में कुछ खास बातें जो आपको हमेशा याद देती हैं और मोटिवेशन देता हो आपको हर समय आ, मेरे पेरेंट्स शुरू से काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं जो भी मैं करना चाहती हूँ मुझे हमेशा रोक तो कभी नहीं किया है हमेशा उत्साहित किया है और आ, पापा मेरे एकेडमिक लाइन में थे तो मुझे काफ़ी हेल्प मिला बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी उन्होंने मदद किया है पढ़ाई और हुई हाँ जी पढ़ाई में हेल्प हुई थी मैं ऐसे शुरू से सिंसियर थी तो कभी कभी मुझे मना भी करते थे कि ज़्यादा मत पढ़ा करो <laughs> वो कहते थे कि बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लो और उत्साहित करते थे कि मैं आ, बाकी चीज़ें भी सीखूं संगीत सीखूं घर में वैसा माहौल काफ़ी लाइट माहौल रहा है हंसी मज़ाक का माहौल रहा है तो इन जनरल दोनों माता पिता का, का काफ़ी सहयोग मिला है मुझे हर चीज़ में चाहे वो पढ़ाई हो या आगे आ, शादी हो जो भी डिसीजन हो हमेशा उन्होंने आ, सपोर्ट किया है मेरा अच्छा सोम्या जी आप जिस गांव में जहां आपका जन्म हुआ उस गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए और उस जगह के बारे में बताइए मुजफ़्फ़रपुर बिहार में आ, पटना के बाद मेन सिटीज में आता है और अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है मुजफ्फरपुर भी आ, जब नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटी का घोषणा कर रहे थे तो मुजफ्फरपुर भी प्रथम चरण के लिस्ट में था अच्छा तो काफी डेवलप सिटी तो नहीं कहूंगी पर बिहार में, में, में उसको मुजफ्फरपुर के पास में वैशाली जिला काफी फेमस है जो की अशोक की राजधानी रही है उनका साम्राज्य रहा है तो एक ऐतिहासिक भूमिका भी रही है उस उस एरिया की हुँ, हुँ। और लीचियों के लिए काफी फेमस है मुजफ्फरपुर जी जी लीचियां हमारे पास भी आती आती हैं वहीं से अच्छा है। हा, हा, हा, उसके, उसके लिए काफी तो पुराने जमाने में जब अशोक थे तो उसको नॉर्थ की राजधानी भी कहा जाता था मुजफ्फरपुर को अच्छा सोम्य जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं एक बात मैं पूछना कहूँगा जैसे कि आपके जो एजुकेशन है उसके बारे ने आप में बताइए आपने कौन कौन सी कहाँ से पढ़ाई की और जी हाँ, बिल्कुल जी. आ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो मुजफ्फरपुर में हुई है बारहवीं तक मैंने वहाँ तक वहाँ से पढ़ाई की है डीएवी पब्लिक स्कूल से किया है डी में काफ़ी अच्छा आ, एक माहौल रहता है एक वैदिक इंस्टीट्यूट बोलते हैं उसको तो, तो उसमें आपको शुरू से वेदों के बारे में श्लोक वगैरह सिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसके बाद मैंने बारहवीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है मैंने और चार साल पढ़ाई के बाद मैंने सोचा कि मैं आगे और पढ़ना चाहूँगी तो फिर मैंने एम करने का डिसीजन लिया और मैंने कैट uh, क्वालिफाई करके एक अच्छे uh, इंस्टीट्यूट से एम किया है मार्केटिंग uh, और फाइनेंस में uh, 2012 में और uh, पढ़ाई के बाद ही uh, मेरा प्लेसमेंट uh, एच uh, जो लैपटॉप uh, और प्रिंटर बनाती है जी जी काफ़ी बड़ी कंपनी है उसमें बेंगलोर में हो गया uh, एनालिस्ट कंसल्टेंट के रोल में फिर मैंने वहाँ लगभग चार साल जॉब किया बैंगलोर में एचपी में तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आप कह सकते मेरी प्रारंभिक पढ़ाई नॉर्थ में हुई फिर इंजीनियरिंग मैंने वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में किया जॉब साउथ में किया तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सभी राज्यों का भारत का जो त्रिकोण है वो पूरा आपने देख लिया जी हाँ हा, <laughs> काफी टाइम स्पेंड किया है है जी, जी अच्छा इसके साथ आपका जो है, आपने कहा कि संगीत के साथ भी आपका जो रुचि रहा है संगीत आपने कहा टाइम दिया कैसे दिया कैसे सीखा आ, संगीत आप ये कह सकते हैं की एक तो गॉड गिफ्ट है सबके गरे गले सुरेले नहीं होते जी, जी, जी, तो आ, वो मिला है पर उसमें निखार की तो आ, बिल्कुल गुंजाइश है और ज़रूरत है तो बचपन से ही मैंने आ, मुझे आ, संगीत की शिक्षा मिली है मैंने आ, सीखा भी है क्लासिकल म्यूजिक सीखा है वाद्य यंत्र बजाना जैसे हारमोनियम सिंथेसाइज़र बजाना सीखा है।, क्या बात है तो फिर मेरी शुरू से ही रुचि रही है अब तो एज ए क्लासिकल म्यूज़िक उतना नहीं कंटिन्यू uh, कर पर जब भी मौका मिलता है गाने का गुन का गुनगुनाने तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ <laughs> अच्छा एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ सोमे जी जैसे कि आपका संगीत में जी. भी रुचि था प्लस आपने एजुकेशन भी एमबीए वगैरह किया जी. आ, तो पढ़ाई और संगीत को साथ में लेके चलने के लिए जरा मुश्किल सा काम होता है तो आपने सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट किन चीज़ों को दिया संगीत को दिया या फिर पढ़ाई को दिया देखिए पढ़ाई तो इम्पोर्टेंस रखता है अब ऐसा है कि आगे आपको करियर बनाना है तो एजुकेशन तो आपको एक लेवल ऑफ एजुकेशन तो चाहिए ही और संगीत हमेशा से मेरी रुचि रहा है और संगीत तो हमेशा जब जब पढ़ाई से बोर होती हूँ या जब ज़्यादा लगता है तो संगीत ही एक स्केपिंग जो कहते हैं जिसको कि आप संगीत से घुस के अपने वापस अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं चार्ज कर सकते तो वो चार्ज कर सकते हैं जी बिल्कुल तो वो हमेशा संगीत ने वो भूमिका निभाई है और जब भी गाने में गाती हूँ तो काफ़ी लाइट फील होता है तो कभी मैंने संगीत को करियर बनाने का नहीं सोचा क्योंकि हमेशा से जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो है, है कि पढ़ाई करो कुछ लायक बनो और संगीत को हमेशा एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रखा है मैंने अपने लाइफ में आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि संगीत से आपका लगाव ज़्यादा है तो उसमें भी कुछ आजमा के देखें या उसमें कुछ और आगे बढ़ सकें <laughs> आगे बढ़ने का तो मैंने ज़्यादा कभी सोचा नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि uh, मेरे से काफ़ी अच्छे सिंगर्स ऑलरेडी <laughs> <already> हैं <laughs> Okay. तो बस संगीत एज हॉबी रखा है मैंने अच्छा अच्छा जी ओके okay, सोम जी अभी हमारा वक्त हो गया है 12 मिनट आप बोल चुके हैं और अभी वक्त कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं ब्रेक में मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपको संगीत में ज़्यादा रुचि थी और आपने काफ़ी हद तक उसको सीखा समझा और जब भी आपको ऐसा लगता है कि बोर हो गए हो या कुछ समय के लिए आपको आ, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप संगीत को सीखती हैं प्रैक्टिस और राजेश खन्ना के गाने तो ऐसे भी बहुत ही पॉपुलर है किशोर कुमार गाते हैं तो मैं एक उन्ही की उन्ही का गाना अभी गाना चाहूँगी दर्शकों के लिए स्वागत है आपका जी ठीक है छू मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू मेरे मन को किया तूने क्या इशारा तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊ तेरे लिए मैं गाऊ गीत तेरे भूलों पे लिखता चला जाऊँ लिखता चला जाऊँ मेरे गीतों में तुझे ढूंढ़े जग मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा आज अजतरा चलिए प्यार से मैं भर दू प्यारे से मैं भर दू खुशियाँ जहाँ भर की तुझ पे नजर कर दो तुझे पे नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन तू ही जीने का सहारा छू कर मेरे मन को क्या तूने सोमिया जी सोमिया जी बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही स्वीट आपका वॉइस है और मुझे लगता है कि ऐसे ही आप तीन चार गीत हमारे ब्रेक के बीच में गाते रहे <laughs> और हमारे सारे जो लिसनर्स हैं उनको काफी अच्छा लगेगा क्योंकि एक अलग वॉइस और बहुत ही अच्छा फील कर रहा था मैं भी तो चलिए आगे बढ़ते एक बात पूछना चाहूँगा की <clears throat> आपने भारत में भी काम किया है और आयरलैंड जो फॉरेन में वहाँ पर भी आपने काम किया है तो ये जो डिफरेंस है वो बताइए यहाँ भारत में काम करने में कैसा फील करते हैं और भारत के बाहर विदेश में काम करते हैं आयरलैंड में आप काम करते हैं तो क्या फील करते हैं क्या डिफरेंस है क्या कॉमन चीजें और हाउ यू फील वो सारी बातें बताइए जी हाँ आ... भारत में काम करना तो है कि अपने धर अपने देश में काम कर रहे हैं तो एक कंफर्ट लेवल इंडिया में ज़्यादा रहता है सारे आपके आसपास पास इंडियंस हैं सब आपके लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो एक इजी वे है इंडिया में वो कहूँगी मैं बाहर में ये डिफरेंस है कि अब जहाँ मैं काम करती हूँ तो सारे बाहर कंट्रीज दूसरे कंट्रीज़ के हैं बस मैं एक इंडियन हूँ तो एक शुरुआत में कंफर्ट लेवल नहीं मिलता है धीरे धीरे आपको अपनी जगह बनानी होती है अच्छा। तो वो एक डिफरेंस रहता है दूसरी बात कि भारत में वर्क कल्चर काफ़ी अलग है और यहाँ वर्क कल्चर काफ़ी अलग है यहाँ लोग काफ़ी प्रोफेशनल हैं और अपने काम से काम मतलब रखते हैं उतनी आपस में आ, कनेक्टिविटी नहीं है जो इंडिया में है जो एक अपनापन है अपने कलीग्स के साथ वो यहाँ पे नहीं है लोग आ, अपने काम से ज़्यादा ता वो रखते हैं आ, मतलब रखते हैं आ, लेकिन आ, आ, वर्क के मामले में काफ़ी ईमानदार और पंक्चुअल होते हैं यहाँ पे और आ, जैसे मैं बाहर से आई आई थी तो उन्होंने मेरा काफ़ी अच्छा वम्थ uh, के साथ uh, स्वागत किया और uh, हर uh, चीज़ स्टार्टिंग uh, में मुझे कंफर्टेबल हो उसके लिए उन्होंने पूरी पूरा सपोर्ट किया mm -hmm. तो लोग uh, यहाँ काफ़ी अच्छे हैं और एक अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि भारत में अब एक uh, एक uh, समुदाय एक नेशनैलिटी के लोग के साथ काम कर रहे हैं और इंडिया के बाहर अलग अलग देशों के लोग हैं मेरे टीम में कुछ इटली से हैं कुछ आयरलैंड से है पोलैंड से है मैं एक इंडिया से हूँ तो एक अलग एक्सपोजर मिलता है एक कल्चरल एक्सपोजर मिलता है आपको उनके बारे में जानने का मौका मिलता है उनको इंडिया के बारे में जानने का मौका मिलता है काफ़ी उत्सुक रहते हैं इंडिया के बारे में जानने के लिए तो एक अलग तरह का एक्सपोजर है एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो ये uh, uh, मेरे करियर में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा और एक्सपीरियंस अभी तक तो मुझे एक महीने हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ लोग के साथ काम करते थे इंडिया में तो मैंने चार साल तक काम किया है तो वहाँ एक अपनापन मैं कहूँगी ज़्यादा रहता है यहाँ पे वो नहीं है पर वर्क कल्चर प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे ज़्यादा है तो वर्क के हिसाब से वो ठीक है लेकिन फिर अपनापन वो जो है वो भारत देश में यहाँ फील कर पाते हैं जी वो ज़्यादा वहाँ फील होता है okay. यहाँ एक है कि यहाँ टाइम के लोग काफ़ी पंक्चुअल हैं सुबह यहाँ यूजुअली ऑफिस मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट है लोग सुबह आ जाते हैं आठ साढ़े आठ तक और इवनिंग में नहीं रहते इवनिंग वो अपने घर वालों के साथ बिताना पसंद करते हैं तो चार साढ़े चार तक ऑफिस बंद हो जाता है तो वो है आपको आ, शाम आपकी रहती है mm -hmm. इंडिया में थोड़ा सा वो कभी कभी रहता है कि आ, थोड़ा शाम को भी काम करना पड़ता है लेट तक आना पड़ता है लेट जाना होता है तो वो टाइमिंग्स का भी एक फर्क है वो शायद अप, हर जगह के अलग टाइमिंग्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। अच्छा, काफी समय हो गया है आपको आयरलैंड में रहते हुए तो वहां की कुछ खास बातें इतिहास या फिर वहाँ का नेचर यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो जो देखने लायक हो आपने देखा है तो उसके बारे में बताइए जी आयरलैंड के इतिहास इतिहास के बारे में मैं ज़्यादा प्रकाश तो नहीं डाल सकती जैसे इंडिया इंडिया को ब्रिटिश ने रूल किया है वैसे आयरलैंड को भी ब्रिटिश ने रूल किया है तो एक यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स काफ़ी रहे हैं जो इंडिया में भी हैं और यहाँ का इतिहास ये कहूँगी कि यहाँ किले वगैरह बहुत हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत हैं यहाँ हर कुछ जगह में आपको आ, एक किला मिल जाएगा ये कंट्री साइड आप जाते हैं सिटी से दूर जाते हैं तो आपको काफ़ी कुछ है देखने के लिए यहाँ म्यूज़ियम्स बहुत हैं जिनको म्यूज़ियम के जो शौकीन है उनके लिए बहुत वैराइटी के म्यूज़ियम्स हैं हिस्टोरिक म्यूजियम से लेके आर्ट गैलरी वगैरह तो देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ जो हॉलीवुड की मूवीज़ है काफ़ी शूट की जाती हैं आयरलैंड के विलेज़ में जो आपको पुराने ज़माने में जो मूवीज़ होती थी वो मैक्सिमम इसी जोन की जोन में पिक्चराइज किया जाता है तो काफ़ी सीनिक ब्यूटी है क्लोज टू नेचर कहूँगी मैं और आयरलैंड जो है छोटी सी कंट्री है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है आयरिश सी से घिरा हुआ है तो आ, वेदर यहाँ का थोड़ा सा ठंडा रहता है अभी दर्शकों को जान आश्चर्य होगा कि यहाँ जो गर्मियों में मौसम आ, मैक्सिमम यहाँ से 17 से 20 डिग्री जाता है और सूर्यास्त जो है है है वो वो रात रात के 10 बजे होता तो तो तो आप जब का खाना भी खा रहे तो खा रहे रहे हैं हैं बिल्कुल उजाले में दिन काफी लंबा रहता है। अलग जगह है काफी सुंदर है जगह क्लोज टू नेचर है ऐसे तो पूरा यूरोप ही काफी सुंदर माना जाता है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया हमारे सभी लिस्नर जो है चलिए बहुत ही बहुत अच्छा, है, है, जी, जी, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं चाहूंगा की यहाँ पर लेते बहुत ही खूबसूरत गीत और मैं चाहूंगा की आपको कौन सा गीत पसंद आते ज्यादातर किस टाइप के गीत आप सुनना पसंद करते हैं मुझे थोड़ा सा पुराने जमाने के गीत अच्छे लगते हैं राजेश खन्ना के और नए में थोड़ा सा लाइट म्यूजिक अब तो गाने के बोल से ज्यादा म्यूजिक रहता है तो चलिए मैं राजेश खन्ना का ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत सफर का मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको जी, ये गाना मैं आपको डेडिकेट करता हूँ इस शो के माध्यम से आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम चलिए आगे बढ़ते हैं अभी सुनते हैं सफर का गाना खास सौ मैं जी की आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो नमस्काराते रहो जिंदगी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 oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और हम सोम्या जी से बात कर रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं भारत देश का भी और विदेश का भी वो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रहा है सोम्या जी से क्योंकि जी वर्तमान समय में आयरलैंड में है और वहाँ पर विशेष आई क्षेत्र में काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया कि आयरलैंड जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है नेचर से गिरा हुआ है चारों तरफ पानी है और बहुत ही अच्छा लोकेशन है और वहाँ हमेशा जो है ठंडा रहता है प्लस उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर फिल्मिंग जो हॉलीवुड के फिल्म्स होते हैं उसके शूटिंग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपने भारत देश के साथ आयरलैंड के साथ फिर यूरोप का भी बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज है उसको आपने ट्रैवल किया दिखा है तो उसके बारे में बताइए यूरोप ट्रैवल के बारे में आ, हाँ मैं मैं कहूँगी कि मेरी ये खुशनसीबी थी कि मौका मिला मुझे बहुत सारे देशों का भ्रमण करने का मौका मिला uh, तो uh, मैंने uh, यहाँ पे आसपास के जितने कंट्रीज़ हैं तो uh, ऐसे तो यूरोप में बहुत कंट्रीज़ हैं 25 से ज़्यादा देश हैं तो uh, मैंने लगभग uh, आधा आधा तो नहीं कहूँगी पर आधे से थोड़ा सा कम कंट्रीज़ uh, ट्रैवल किया है मैंने जर्मनी जर्मनी में गई हूँ फिर इटली गई हूँ इटली में रोम और पीसा जो दो uh, मोन्यमेंट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ वो देखा है मैंने फिर फ्रांस गई हूँ वहाँ पे आ, पेरिस में जो एफिल टावर काफ़ी फेमस है वो देखा है डिज्नीलैंड देखा है पेरिस में फिर आ, बाकी आ, अलग जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं जो यूरोप के थोड़े से अलग कंट्रीज़ है और ठंडे ठंडे इलाके हैं जैसे कि आइसलैंड नॉर्वे डेनमार्क डेनमार्क दूध के काफ़ी प्रसिद्ध है तो ये तीनों कंट्रीज़ भी देखा है मैंने फिर यूके में लंदन गई हूँ मैं तो कुल मिलाकर 10-11 देशों का भ्रमण किया है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा जो पहले पढ़ते थे हम जोग्राफी में या सोशल साइंस में वो खुद से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और अच्छी मेमोरीज होती हैं ये जो आपने ट्रैवलिंग किया हॉबी के थ्रू किया कि या किसी कंपनी के माध्यम से आप गए थे कैसे ये तो हॉबी के थ्रू ही किया मैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की आ, हम हम चाहते थे कि हम थोड़ा जितना घूम सकते हैं घूम लें और तो हमने ट्रैवलिंग को काफ़ी प्रायोरिटी दिया मैं उस उस समय जॉब में नहीं थी तो मेरे पास कुछ छुट्टियों की दिक्कत ही नहीं थी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अपने ऑफिस के टाइम्स ऑफिस के आ, में छु छुट्टियों का वो किया बंदोबस्त तो और फिर हम बस निकल जाते थे जब भी हमें मौका मिलता था घूमने निकल जाते थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सोम जी काफी अच्छा काफी अच्छी बातें हो होगी और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो बैठे बैठे यूरोप का भी ट्रैवल आपके शब्दों से कर रहे हैं उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि मैं अपने एमबीए किया है मार्केटिंग वगैरह में तो जी। जैसे कि मार्केटिंग की जब बात आती है तो काफ़ी लोग जो है थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का ये ड्यूटी आवर्स कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और टारगेट काफ़ी ज़्यादा होता है किसी की कोई कोई कंपनी में तो आप कैसे अपने इस मार्केटिंग फील्ड में आपको क्या लगता थी तो मेरा ऑफिस वर्क था ज्यादा अच्छा तो उसमें तो क्योंकि मैंने काम को काफी इंजॉय किया है और अच्छी कंपनी अच्छे काम करने वाले लोग थे साथ में तो अच्छा समय बीता है वहाँ और डिपेंड करता है कि आप काम को कैसे लेते हैं काम आपके लिए है ना कि काम को अगर आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है तो मैं जब भी लगता था ज़्यादा हो गया तो मैं जैसा बताती हूँ कि हमेशा फिर म्यूज़िक को गा, गा, गाती थी या म्यूज़िक सुनती थी अपने आप को स्ट्रेस फ्री करती थी तो वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो कैसे अपने काम को लेते हैं और कैसे प्रायरिटाइज़ करते हैं कितना करते हैं वो सबको एक टाइम मैनेजमेंट की बात है ये जो जॉब है इसमें काफ़ी तनाव है टेंशन है तो आप चेंज कुछ अलग करियर बनाने का सोचा कभी ऐसे है? आ, अलग करियर तो अभी आ, सोचा नहीं है पर कभी कभी मन में विचार ज़रूर आते हैं कि कुछ अपना करूं कुछ आ, ऐसा करूं जिसमें आ, अपने ऊपर दूसरों पे डिपेंडेंसी कम हो वो कभी कभी ज़रूर लगता है तो एचपी में रहते हुए मैं मुझे राइटिंग का शौक़ था काफ़ी तो मैंने सोचा कि कुछ आ, राइटिंग में करूं तो मैंने एक आ, नावल बुक लिखा है अभी बुक की एडिटिंग हो चुकी है पर अभी वो पब्लिश होने के प्रोसेस में है पब्लिशर्स की तलाश है मुझे तो ये राइटिंग में मेरा अब इंटरेस्ट बना है और इसको मैं एज अपना आने वाला करियर देख सकती हूँ पर बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी बुक को कैसे मार्केट में रिस्पॉन्स मिलता है आप कितना लिख पाते हैं कितना समय दे पाते हैं तो पर आगे मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आ, वैसी आ, बुक में राइटिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाऊँ पर शायद मुझे लगता है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कुछ और मेहनत करनी है उस फील्ड में मुझे ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया आप एक अच्छे राइटर भी है अभी तक नावल लिख के रखी हैं और उसको पब्लिशर को अप ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ ही समय में आपका यह नावल पब्लिश भी हो जाएगा और लोगों को मालूम भी पड़ेगा आ, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपका नावल जो है बहुत पॉपुलर रहे और आप इस तरह की जो नई चीज़ें आपने जो करने की सोची हैं उसमें भी आपकी रुचि बढ़े और आप अच्छा करें ऐसे हमसा मैं चाहता हूँ अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में जो है काफ़ी चीज़ें जो है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते टर्निंग पॉइंट्स बहुत होते हैं कभी कभी हम फील करते हैं कभी कभी लाइट ले, ले लेते हैं आखिरी बार आपकी आँखों में नमी कब थी नमी तो आ, वो आ, वो तो आ, आते जाते रहती है और आ, वो मैं कहूँगी कि एक जब मैं आ, इंडिया से यहाँ आ रही थी तब मुझे थोड़ा सा मन में बहुत आशंकाएँ थी बहुत आ, तनाव भी कभी कभी रहता था कि यहाँ क्या भविष्य रहेगा यहाँ मे मेरा मुझे कुछ जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी या घर पे कितने टाइम बैठूंगी क्योंकि शुरू से मैं पढ़ाई में अच्छी रही हूँ और नौकरी किया है तो मेरी इच्छा थी मतलब इच्छा है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ में इंगेज रहूं एक लाइफ में रूटीन रहे तो यहाँ जब मैं आई तो मुझे सब अपने जॉब अपने दोस्त फैमिली छोड़ के आना पड़ा तो वो एक समय था जो आ, आ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़ा हमें और uh, मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और हम चाहते थे कि हम साथ में रहें और साथ में घूमें फिरें तो uh, हमने डिसाइड किया कि वहाँ यहाँ मूव करते हैं और uh, वो कभी कभी लगता था कि फैमिली uh, काफ़ी दूर है तो वो uh, याद आती थी वो uh, वो बात कहूँगी कि उस उसमें कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ उस uh, घर को याद करते हुए बाकी तो अब सब धीरे धीरे सेट हो रहा है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अपनों से जब दूर होते हैं तो उस समय नेचुरली हम इमोशनल हो जाते हैं आंखों में नमी आ जाती है लेकिन क्या करें मजबूरी भी है और कुछ अपने आगे के जीवन के लिए हमें कुछ करना होता है तो ये सारी चीज़ें जो भविष्य को देखते हैं तो वो सारी स्टेप्स जो है हमें आसानी से लेने के लिए तो हम मैं इधर नहीं आती तो मुझे मौका नहीं मिलता इतने सारे देश घूमने का फिर मुझे मौका नहीं मिलता यहाँ पे जॉब करने का तो सब कनेक्टेड है लाइफ में आपको बाद में पता चलता है कि कैसे सब जुड़े हुए हैं आपस में सब डिसीजंस तो बाद में फिर सही लगता है सोम्या जी बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे भारत देश में कई बार लड़कियों को तो इस टाइप की जो सिचुएशन है हर बार फेस करना ही पड़ता है और ऐसे मौके पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो बाद में फिर मुश्किलें होती हैं तो डिसीजन तो लेना ही होता है लेकिन नमी हमारे दिल में रहती है वो प्यार के वजह से वो नज़दीकी की यादें जो है हमें वो आँखों में वो रहती हैं लेकिन फिर बाद में जब हम लोग अच्छा हो जाते हैं सेट हो जाते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है हमें भी उतना ही खुशी होती है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि आप काफ़ी चीज़ें जो हैं जैसे संगीत में रुचि रखा फिर मार्केटिंग लाइन में आपने रुचि दिखाई फिर इसके बाद अभी आपने एक राइटिंग स्किल आपकी डेवलप की है और आपने एक नोवेल भी लिखा है तो मल्टी टैलेंट आप में दिखाई दे रहा है मुझे तो आपके हॉबीज़ क्या क्या है उसके बारे में बताइए हॉबीज़ में मुझे जैसा मैंने पहले बताया म्यूज़िक और म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और आ, लिखने में भी इंटरेस्ट रहा है फिर इन दोनों के साथ साथ मुझे कुकिंग uh, का भी शौक़ है uh, मैं यूट्यूब पे या बाकी इंटरनेट पे uh, कुछ देख के डिशेज़ बनाना पसंद करती हूँ स्पेशली सैटरडे संडे जब uh, दोनों मैं और मेरे हस्बैंड दोनों घर पे रहते हैं तो मैं कुछ अच्छा बनाने क, uh, की का ट्राई करती हूँ अलग अलग डिशेस इटालियन हो थाई हो uh, मुगलाई हो तो मैं खाना बनाने का भी शौक रहा है मुझे <laughs> अच्छा हाल ही में आपने अभी जैसे कि आपने खाने की बात कही है तो अभी ही कुछ समय पहले आपने कौन सा डिश बनाया उसके बारे में बताइए <laughs> अभी कुछ समय पहले मैंने चिकन टिक्का बनाया <laughs> तो, <laughs> तो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहती हूँ सुम्य जी काफी अच्छी बातें हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी आ, खुशी हो रही है आपकी बातें सुनकर तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं मैं चाहूँगा इस ब्रेक में भी आप बहुत ही अच्छा जो गीत आपको पसंद आता है वो जरूर गुनगुनाइए जी होशालो को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है होशालो को खबर क्या खुदी क्या चीज़ है इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है उनकी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी उनकी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी उनकी आँखों ने बताया मैं महकशी क्या चीज़ है इश्क़ की जी फिर समझिए इश्क की जी फिर समझिए समझ जिंदगी क्या चीज़ है होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज़ है ये जगजीत सिंह का काफ़ी फेमस सॉन्ग है जी जी, जी। जी बहुत ही अच्छा लग रहा था समय जी आपने जो गीत सुनाया हमें और मुझे लगता है कि यह गीत हम इसी को फिर से एक बार मैं जगजीत सिंह की आवाज में भी सुनाना चाहूंगा बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपने गुनगुनाया है जज्बात का रिश्ता है जो बाकी सब रिश्तों से बड़ा होता है इन्हीं जज्बात को हम गजल की जबान में मोहब्बत कहते हैं अर्ज है कुछ होश नहीं रहता कुछ ध्यान नहीं रहता इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझिए इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज है होश वालों को खबर क्या बे दी क्या चीज है से नज़रें क्या मिली रोशन फिजाए हो गई ला ला ला ला ला नज़रें क्या मिली रोशन फिजाए हो गई आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है इश्क कीज फिर समझिए किश्कू कीजिए फिर समझिए जिंदगी खुलती ज़ुल्फ़ों ने सिखाई मौसमों को शायरी ला ला ला, ला ला ला खुलती ज़ुल्फ़ों ने सिखाई मौसम को शायरी झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है झुकती आँखों ने बताया खुशी क्या चीज है इश्क की जी फिर समझिए इश्क की जी फिर समझी जिंदगी क्या चीज है हम लो से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी लल लू हम लो से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है और वो समझी नहीं ये खामोशी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझिए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 भारत देश में लड़कियों को या महिलाओं को देखने के बाद थोड़ा सा एक डिफरेंस सोच होती है तो इसके लिए आपका क्या विचार है आ, अब देखिए हमारा जो समाज रहा है वो थोड़ा सा वैसा ही रहा है आ, मैं कहूँगी इसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है अगर हम आ, एजुकेट करें सबको लड़के लड़कियों को तो हम एक बेहतर कल बना सकते हैं एक बेहतर भारत बना सकते हैं तो मैं कहूँगी पढ़ाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ऐसा कहते भी हैं एक इंग्लिश में कहावत है कि अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो वो पढ़ता है और अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो उसका पूरा नेक्स्ट जनरेशन पढ़ता है तो इसलिए महिलाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है आप सभी लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए ताकि वो लाइफ में कभी कुछ कठिन समय आए या कुछ टफ डिसीज़न लेने हो तो वो इतनी आत्मनिर्भर हो कि ले सकें तो इसके लिए घर से बहुत सपोर्ट चाहिए और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनको अगर अपने बच्चों का बेहतर कल बनाना है तो एक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बाकी चीज़ें भी रखती हैं शादी ब्याह भी रखता है पर एक पढ़ाई का भी एक अलग इम्पोर्टेंस है तो पेरेंट्स को उस एंगल से भी सोचना चाहिए और ये चाहिए कि अपने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं और बेटियों को पढ़ाई में जो भी हेल्प हो जो भी सपोर्ट हो वो दें ये बहुत ज़रूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चियों को जो है आ... बढ़ाना चाहिए और जो भी जैसे कि वर्क प्लेस में या जॉब उनको देना चाहिए उसके लिए भी सपोर्ट अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला जनरेशन जो है स्ट्रांग बन सके और महिलाओं के प्रति जो हीन है वो ख़त्म हो सके और महिला और पुरुष में भेदभाव ना करते हुए दोनों को समान रूप से देखें बेटे बेटी को दोनों को समान रूप से अगर देखना शुरू करें तो काफ़ी चीज़ें जो है बदलाव में आ सकता है काफ़ी परिवर्तन आ सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे जो माताएं बहनें हैं जो आज भारत देश में हैं या विदेश में हैं उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे आ, उनके प्रति मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा आ, अच्छा सोचे और हमेशा आ, एक लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है आपको आ, काम और ऑफिस भी बहुत ज़रूरी है और फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है तो दोनों में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए और ये कहूँगी कि आ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तो शिक्षित हों इससे आपको सही गलत की समझ आती है क्या सह, क्या लाइफ में आप आ, आपके साथ कुछ चुनौतियां हो तो आप उसका सामना कर सकते हैं तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आपको किसी की किसी के आगे कल को कुछ हो तो आ, सर ना झुकाना पड़े हमेशा हमेशा आप आपका सर ऊँचा रहे तो इस आ, ऐसा खुद को भी करना चाहिए और अपने आ, जो भी आसपास के दोस्त हैं या आ, बहने हैं आ, उनको भी आप इस काबिल बनाइए कि वो आ, लाइफ में आ, आ, साथ में मिलके काम करें और आ, फैमिली में सपोर्ट दें ये बहुत ज़रूरी है आ, तीनों एंगल से इकोनॉमिकली भी वो सपोर्ट करें फाइनेंशियली हेल्प करें और आ, आ, एज अ होम भी वो घर में योगदान निभाएं तो ये बहुत ज़रूरी है सुमय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे आपको सुनते सुनते एक मन में विचार आया कि जैसे हम लोग अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे माता पिता हैं फिर हमारी शादी हो जाती है तो फिर हमारे सास ससुर आ जाते हैं उनके रिलेशन वाले अपने रिलेशन वाले काफ़ी बड़ा एक बहुत बड़ा लोगों का समूह हमारे साथ जुड़ जाता है और बहुत सारे लोगों के साथ हम उनको खुश करें ऐसा भी हमारा दिल होता है लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती है कोई एक व्यक्ति नाराज हो जाता है तो उस व्यक्ति को हम लोग कैसे खुश करें या आपके फैमिली में ऐसा कुछ बात हो तो आपने कैसे उनको खुश किया हो या समझा दिया हो समन्वय रूप से फिर बाद में उनको ठीक किया हो ऐसे कुछ बातें हो देखिए शादी तो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है लाइफ में और आ, शादी अच्छा निभा अच्छे से निभाना बहुत जरूरी है इसमें जब आप शादी करते हैं इंडिया में क्या है कि आप बस हस्बैंड से नहीं शादी करते हैं, आप उसकी फैमिली से करते हैं तो सबको साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है आपके भी माँ बाप हैं तो वैसे उनके भी माँ बाप हैं उनको भी वो प्रिय हैं तो ये सब चीज़ें समझना बहुत बहुत जरूरी और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर या आपके जो दूसरे साइड के हैं वो आपके लेकर करे तो आपको भी उनके लिए करना चाहिए एक्सपेक्टेशन फिर दोनों साइड से होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए और बाकी सब बैलेंस लेके चलना चाहिए आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए मैच्योरिटी तो होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स में कि एक दूसरे को समझे कुछ अगर बातें हैं तो वो बात आ, आराम से बातचीत करके सुलह हो जाए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो आपको अपने पेरेंट्स का अपने इन लॉज का और हस्बैंड या वाइफ का सब, के, सब का सपोर्ट से ही लेके ये जो शादी है वो अच्छे से निपटती है तो ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग understanding... सुम्य जी कोई अगर आपसे नाराज हो गया तो आप उनको खुश कैसे करते हैं क्या तरीका है आपके पास मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज होते हैं तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा बना के उनको खुश करती हूँ <laughs> तो आ, कोई नाराज़ होता है तो मेरा तो ये मानना है कि आप फिर कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखिए आप डायरेक्ट बात करिए उनसे उनसे पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है आ, तो और थोड़ा उनको समय दीजिए कि वो अपना अपनी नाराज़गी या गुस्सा शांत कर ले और तब आप उनसे बात करिए तो वो बेटर स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं और बाकी मुझे लगता है बातचीत से सब चीज़ का हल निकल जाता है और आपके मन में विचार अच्छे हों तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहता चलिए सोमेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि किस तरह से हम कोई व्यक्ति हमसे नाराज़ हो जाता है तो उनके लिए टाइम देना है और उनके साथ डायरेक्टली अगर बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है सुलझ जाती है और हम फिर उनके साथ अच्छी तरह से तोड़ निभा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच और जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज जो आपको प्रेरणा देता हो वो जरूर बताएँ प्रेरणा जो देता हो मैं एक ऐसी शक्ति में विश्वास रखती हूँ जो जिससे दुनिया चल रही है तो मैं मुझे हमेशा लगता है कि जैसे ब्रह्मा कुमारी में बाबा हैं वैसे तो एक एक किसी भी एक जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकुलर उसमें आपकी आस्था हो पर किसी न किसी में आपकी आस्था हो आपका आपकी आस्था बहुत ज़रूरी है ताकि कभी लाइफ में कठिन समय आए तो आप आपको किसी पर विश्वास हो आपको लगे कि नहीं बाबा है हमारे साथ तो सब काम सही हो जाएगा और जब जब भी मुश्किल क्षण आए तो बस आप ये बात ये ध्यान रखिए कि आप अपना काम करते रहिए और समय जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं तो वो फेज़ होता है फ़ेज़ आप अच्छे से निभा के आप जैसे अंधेरा होता है तो फिर सूर्योदय होता है तो मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ और जब भी ऐसा टफ सिचुएशन आता है तो मुझे लगता है कि अभी चलो टफ सिचुएशन है मैं अपना काम करते रहूं कल को मुझे फल अच्छा जरूर मिलेगा एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग लाती है तो हमेशा अच्छे विचार फिर मन में रखने चाहिए सोम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे सभी लिसनर से सभी दोस्तों से कि आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें होगी और कुछ नई नए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हम कराएंगे और तब तक, तक हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार सोम्य जी जाते जाते कहूँगा कि फिर से एक गीत इस कार्यक्रम की समाप्ति आपकी खूबसूरत आवाज़ के जरिए आपकी, आपकी फरमाइश हो तो <laughs> मुझे याद नहीं आ रहा है लव स्टोरी का एक गीत है कुमार गौरव ने गाया था याद नहीं आ रहा है <laughs> ये जमी गा रही हैं ये आसमा गा रही हैं ये जहाँ ऐसा कुछ है <laughs> ये ज़मीन गा रही है आसमां गा रही है साथ मेरे इशारे जहाँ रहे हैं ऐसा ही है। कुछ जी आपकी भी आवाज़ अच्छी है आप भी अपना अपना अपने कुछ गाने रिकॉर्ड कर सकते जी जी जी आ, अभी सोबत का असर हो गया <laughs> अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छे बन जाते हैं वैसे हुआ मेरे साथ चलिए मैं फिर एक एक गाना जी जी जरूर दिल ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए रासनाया रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा उससे मुकम्मल कर दिया वो जो अधूरी सी याद बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है करते हैं हम आज कबूल क्या कीजें हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजरे दिल कह रहा उससे मैस कर भी आओ। वो जो दबी सी आस बाकी है वो जो दबी सी आज बाकी है वो जो दबी सी आज बाकी है धन्यवाद समझी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार